श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव संबंधी अवशिष्ट बातें इस संबंध में श्री राम कृष्ण देव का कथन तथा दर्शन विभिन्न खोलों के भीतर से माँ झांक रही है रमणी नामक वेश्या भी माँ ही है बनी है मैंने देखा कि वृक्ष मनुष्य गाय घास जल इत्यादि सब कुछ मानो अलग अलग खोल मात्र है जैसे तकिए का खोल होता है क्या तुमने यह नहीं देखा है कि कहीं मोटे लाल कपड़े का खोल रहता है तो कहीं छीट का और कहीं अन्य किसी प्रकार के कपड़े का इसी प्रकार किसी का आकार चौकोर एवं किसी का गोल होता है ये भी उसी प्रकार के हैं तकिए के उन विभिन्न खोलों के अंदर जैसे एक ही वस्तु अर्थात रुई भरी रहती है उसी प्रकार मनुष्य गाय घास पत्ती पहाड़ पर्वत आदि सभी खोल के भीतर वही एक अखंड सच्चिदानंद विद्यमान है। मैं स्पष्ट देखता हूं कि माँ ही मानो नाना प्रकार की चादरें ओढ़कर विभिन्न तरह सजकर भीतर से रही हैं। किसी समय मेरी यह स्थिति थी कि मैं सदा सर्वदा ऐसा ही देखा करता था उस स्थिति को देखकर उसे न समझते हुए लोग मुझे समझाने तथा करने का प्रयास करने लगे रामलाल की माँ आदि तो कितनी ही बातें कहती हुई रोने लगी, जो ही मैंने उनकी ओर देखा उसी समय मुझे यह दिखाई दिया कि काली मंदिर को दिखाते हुए वे, वे ही माँ विभिन्न रूप से सजकर इस तरह के आचरण कर रही हैं उनको इस तरह ढोंग रचते देखकर कर हंसता हुआ मैं लोट पोट हो गया तथा कहने लगा वाह बहुत सुंदर सजी हो एक दिन काली मंदिर में आसन पर बैठ कर का मैं चिंतन कर रहा था किंतु किसी भी तरह माँ की मूर्ति में अपने मन को मैं केंद्रित न कर सका तदनंतर क्या देखता हूँ कि रमणी नामक जो वेश्या प्रतिदिन घाट पर नहाने आती थी उसका रूप धारण कर पूजा के घट के बगल से माँ झांक रही है देखकर मैं हँसने तथा कहने लगा अच्छा आज रमणी बनने की तेरी इच्छा हुई है ठीक है आज इसी रूप से पूजन स्वीकार कर इस तरह उसने मुझे यह समझा दिया कि वेश्या भी मैं ही हूँ मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है और एक दिन गाड़ी पर सवार हो मछुआ बाजार के रास्ते से जाते हुए मैं क्या देखता हूँ कि सज धज कर वेणी गूथ तथा बिंदी लगाकर बरामदे में खड़ी हो कुछ औरतें तम्बाकू पी रही हैं एवं मोहिनी बनकर लोगों का मन मुग्ध कर रही हैं यह देखकर मैं अवाक रह गया तथा बोला माँ यहाँ पर तू इस रूप से विद्यमान है इतना कहकर मैंने उनको प्रणाम किया उच्च भावभूमि पर हो, इस तरह समस्त पदार्थ तथा व्यक्तियों को देखना हम एकदम भूल चुके हैं अतः श्री रामकृष्ण देव की इन उपलब्धियों को समझना हमारे लिए कैसे संभव हो सकता है साथ ही देहादि भाव को लेकर श्री रामकृष्ण देव जिस समय हमारी तरह साधारण भाव भूमि में रहा करते थे उस समय भी स्वार्थ में भोग सुख की आकांक्षा बिंदु मात्र भी उनके हृदय में न रहने के कारण उनकी बुद्धि तथा दृष्टि हम लोगों की अपेक्षा न जाने कितने ही विषयों को देखने तथा उनकी तह में उतरकर कर यथार्थ रूप से उन्हें समझने में समर्थ होती थी जिस भोग सुख को प्राप्त करने की प्रबल वासना हम लोगों में से प्रत्येक के भीतर विद्यमान भी है खाते पीते सोते जागते उठते बैठते घूमते फिरते या दूसरों के साथ वार्तालाप आदि करते समय उसी के अनुकूल विषय समूह हमारी आँखों के सामने उज्ज्वल रूप से प्रदीप्त हो उठते हैं एक तदर्थ हमारा मन उस वासना के प्रतिकूल व्यक्ति तथा विषयों की उपेक्षा कर पूर्वोक्त विषयों की ओर ही अधिकतर आकृष्ट होता रहता है अतः उपेक्षित प्रतिकूल व्यक्ति तथा विषयों के स्वभाव को जानने का हमें अवसर ही नहीं मिल पाता वस्तु तथा व्यक्तियों को अपनाकर अथवा उनको निजी बनाने के प्रयास में संलग्न रहकर ही हम अपना जीवन बिता देते हैं इसीलिए साधारण मानवों के बीच ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य में इतना तारतम्य देखने को मिलता है आंख कान इत्यादि इंद्रिय विद्यमान रहते हुए भी सब विषयों में समान रूप से उन्हें परिचालित कर हम में ऐसे लोग कितने हैं जो ज्ञानोपार्जन कर पाते हैं अतः हम में से जिनके भीतर स्वार्थमयी भावना तथा भोग इस स्प्रिया स्वल्प है केवल वे ही अन्य लोगों की अपेक्षा अनायास सभी विषयों में ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होते हैं साधारण भावभूम में अवस्थित रहते समय श्री रामकृष्ण देव की दृष्टि कितनी तीक्ष्ण थी इस संबंध में दो एक दृष्टान्तों का यहाँ पर उल्लेख करना असंगत न होगा आध्यात्मिक जटिल तत्वों को समझाने के लिए श्री रामकृष्ण देव साधारणतया जिन दृष्टांत तथा रूपकादि का प्रयोग किया करते थे उनसे उनकी अपूर्व परिचय मिलता था उनमें से प्रत्येक की सहायता से श्री रामकृष्ण देव मानो एक एक ज्वलंत चित्र दिखाकर इस प्रकार के जटिल विषय का सरल रूप से समझाना भी संभव है यह श्रोताओं के हृदय में एकदम बिठा दिया करते थे उदाहरणार्थ जटिल सांख्य दर्शन की बातें हो रही है पुरुष एवं प्रकृति से जगत की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने हमसे कहा सांख्य दर्शन का कथन है कि पुरुष अकर्ता है वह कुछ भी नहीं करता प्रकृति ही सब कुछ किया करती है पुरुष साक्षी बनकर प्रकृति के उन कार्यों को देखा करता है प्रकृति भी पुरुष को छोड़कर स्वयं कोई कार्य करने में समर्थ नहीं है श्रोताओं का तो कहना ही क्या वे तो सबके सब पंडित ठहरे कोई ऑफिस में काम करने वाले बाबू या कर्मचारी अथवा डॉक्टर वकील या डिप्टी है अथवा स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं इसलिए उनकी बातों को सुनकर वे एक दूसरे की ओर ताकने लगे उनकी उस स्थिति को देखकर श्री रामकृष्ण देव बोले अरे भाई जिस घर में विवाह होता है क्या तुमने वहाँ की स्थिति नहीं देखी है गृहस्वामी आदेश प्रदान कर स्वयं बैठे हुए तंबाकू पी रहे हैं किंतु घर में गृहिणी जिसके कपड़े में हल्दी के दाग हैं एक बार इधर एक बार उधर दौड़ी दौड़ रही है यह कार्य हुआ या नहीं उस कार्य को किया गया या नहीं यह सब कुछ देखभाल कर रही है घर पर जो महिलाएँ आ रही हैं उनकी भी अभ्यर्थना कर रही है और बीच बीच में गृहस्वामी के समीप उपस्थित हो हां, सिर हिलाते हुए अमुक कार्य इस प्रकार किया गया है अमुक उस तरह संपन्न हुआ है इस कार्य को करना है उसे करने की आवश्यकता नहीं है इत्यादि बातें उनसे कहती जा रही है गृहस्वामी तंबाकू पीते हुए उन बातों को सुन रहे हैं तथा हंकार भरते हुए केवल सिर हिलाकर अपनी सम्मति प्रदान कर रहे हैं इसे भी उसी तरह समझना चाहिए श्री रामकृष्ण देव की बातों को सुनकर सब कोई हंसने लगे तथा सांख्य दर्शन का तात्पर्य भी हृदयंगम कर सके